यथार्थ शरणागति का स्वरूप मानो अपना भार उतारकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना है मानो श्री भरत यह कहते हैं कि इस कुरोग की दवा मेरी समस्या का समाज की समस्या का समाधान कोई क्षणिक बेहोशी उत्पन्न करने वाली नशे की दवा या शराब नहीं हो सकती नशा उत्पन्न करने वाली अफीम वाला धर्म नहीं हो सकता उन्होंने कहा दारुण दीनता कह सब देखे बिन रघुबीर पद जर नि न जाय धर्म का तत्व धर्म का अभिप्राय है कि जब धर्म हमें क्रमशः ऊपर ले जाकर भगवान के पद के सन्निकट पहुँचा देता है तब तो वह धर्म धर्म होगा और नहीं तो वह धर्म का लेस भी नहीं होगा यहाँ पर भी ठीक वही संदर्भ विभीषण जी के जीवन में है वही धर्म और उसी धर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याएं और अंत में वह जीव जो रावण के नगर में रहता हुआ अपनी समझ से धर्म का पालन कर रहा था रावण बड़ा भाई है पिता के तुल्य है पूज्य है उसकी सेवा ही धर्म है और यह मानकर वे धर्म का पालन कर रहे थे इस तरह से एक ओर लंका में दशानन मंदिर है और दूसरी ओर हरि मंदिर है विभीषण के जीवन की यही दशा है यही दशा हमारे आपके जीवन में भी है लंका में हनुमान जी ने एक ओर तो दशानन मंदिर देखा और दूसरी ओर ही मंदिर भी भिन्न प्रकार से बना हुआ देखा दशानन मंदिर माहि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा हमारे आपके हृदय में भी तो दो मंदिर बने हुए हैं दशानन मंदिर भी बना हुआ है और हरि मंदिर भी बना हुआ है जीव तो हरि मंदिर का ही पुजारी है पर दशानन मंदिर में जो ठाठ बाट है वह हरि मंदिर में कहाँ है यह जो दिन रात हम लोग शरीर की पूजा करने के लिए जैसा भोग लगाते हैं कभी कोई हरि मंदिर में वैसा भोग लगाता है वहाँ तो बस एक औपचारिकता है चलो भाई सस्ता से सस्ता क्या भोग लगा दें अपने लिए शरीर देवता के लिए महंगी से महंगी वस्तु चाहिए और भगवान के लिए जो सबसे सस्ती वस्तु हो उसे खरीदते हैं कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है लोग बाजार में दुकानदार से सुपारी खरीदते हैं दुकानदार ने पूछा खाने के लिए कि पूजा के लिए पूजा के लिए चाहिए तो सड़ी सुपारी और अपने लिए चाहिए तो अच्छी सुपारी भगवान के लिए तो सड़ी सुपारी से भी चल सकता है जहाँ पर जीवन में दो मंदिर बने हुए हैं एक और दसानंद मंदिर और दूसरी ओर हरी मंदिर एक और धर्म और दूसरी ओर अधर्म अत्याचार और पाप है यही जीवन की समस्या है हनुमान जी जैसे संत का संग पाकर जीव इससे मुक्त हो पाता है तो मानो धर्म का सच्चा उद्देश्य धर्म का प्रतिफल जो होना चाहिए वह संत के द्वारा जब विभीषण को ज्ञात होता है तभी वे भगवान की दिशा में बढ़ते हैं मानो धर्म हमें ईश्वर की दिशा में ले जाने के लिए प्रथम सोपान है वही विभीषण के जीवन में आपको मिलेगा वे भी लंका का राजपद छोड़ कर हर्षित होकर रामपद की ओर प्रस्थान करते हैं चले उसी रघुनायक पाही मन में भगवान के उन चरण कमलों की महिमा को स्मरण करते जाते हैं जिन पायन के पादुकनी भर तु रह मनलाय पदयाज बिलोक हो नन्हे इसी को केंद्र बनाकर हम सब अगले दिनों में विचार करने की चेष्टा करेंगे वस्तुतः धर्म का एक भ्रांति रूप है और एक वास्तविक रूप है जब विभीषण के जीवन में धर्म आता है तब वे कैसे लंका का त्याग करके समुद्र को पार करके श्री राम के पास चले जाते हैं इसे देखेंगे उन्हें भगवान को पाने के लिए राज्य को छोड़ना होगा लंका को छोड़ना होगा समुद्र को पार करना होगा जब वे सब को छोड़ते हैं तभी श्री राम को पाते हैं इस तरह धर्म का एक सूत्रात्मक स्वरूप है इसकी चर्चा कल से करेंगे आज इतना ही पुलिस यावर रामचंद्र की जय